जिज्ञासा प्रायः ऐसा देखा जाता है कि साधक जब घर से चलता है तो उसमें बहुत वैराग्य होता है पर वह धीरे धीरे छीण होता हुआ अंत में समाप्ति की ओर चला जाता है इससे बचने का क्या उपाय है समाधान साधक जब जगत को छोड़कर परमेश्वर की ओर चलता है तो माया घबरा जाती है क्योंकि सभी जीव माया के पशु हैं अपना पशु छूट जाए ऐसा कौन चाहता है तब माया अपने पशु को पकड़ने का प्रयास करती है पहले भिन्न भिन्न प्रकार के भय उत्पन्न करती है जिससे वह घबरा जाता है उसके मन में यह आता है कि इससे तो पहले ही भजन ठीक हो रहा था उसका मन उधर से मोड़ देती है यदि वह भय से वश में नहीं हुआ तो कुछ चारा फेंक देती है अर्थात सिद्धि दे देती है सिद्धि से प्रसिद्धि हो जाती है लोग उसको भगवान मानने लगते हैं और साधक भी यह मान लेता है प्रसिद्धि हो जाती है तो दुनिया इकट्ठी होने लगती है तब रिद्धि आ जाती है अब तो भारी समस्या हो जाती है आश्रम बनाओ पाठशाला बनाओ हॉस्पिटल बनाओ इन सब में ही वह लग जाता है अब माया सोचती है कि पशु मेरे घेरे में आ गया यद्यपि आश्रम इत्यादि शुभ कर्म है इनकी हम कोई आलोचना नहीं करते हैं पर लक्ष्य की दृष्टि से तो बंद ही गए क्योंकि हमारा लक्ष्य तो त्यज धर्मा धर्म च उभे सत्यानृत्य त्यज धर्म और अधर्म सत्य और मिथ्या दोनों को ही त्यागना है इतना ही नहीं उसे सत्या नृत्य त्यक्ता ये न त्यजसी तत्यज सत्य और मिथ्या दोनों को त्याग कर जिस अहंकार से उनका त्याग किया है उसका भी त्याग करना चाहिए इसलिए साधक को इन बातों से बहुत सावधान रहना चाहिए घबराने की कोई बात नहीं है बस परमेश्वर को आश्रय बनाए अपना हर हिसाब परमेश्वर के चरणों में समर्पित करें यम नियम में प्रतिष्ठित प्रतिष्ठा के बिना योग साधना नहीं हो सकती और आजकल के लोगों में यम नियम आदि का अभाव है आज का व्यक्ति साधन चतुष्ट से रहित होने के कारण वेदांत को पचा नहीं सकता और कामाधिक्य के कारण धर्म पर आरूढ़ हो नहीं सकता इसलिए साधक भगवान के चरणों को दृढ़ता पूर्वक पकड़ने से ही बच सकता है अन्य कोई उपाय नहीं है जिज्ञासा गुरु कृपा और ईश्वर कृपा से ही भगवत प्राप्ति होती है तो क्या साधक के प्रयास की आवश्यकता नहीं रहती समाधान गुरु कृपा और ईश्वर कृपा भगवत प्राप्ति में अवश्य ही हेतु है पर साधक का प्रयास अत्यंत आवश्यक है यदि साधक का प्रयास शिथिल है तो गुरु कृपा या ईश्वर कृपा भी कुछ नहीं कर सकती जैसे कोई कमजोर पशु बैठा हुआ है यदि वह उठने का प्रयास करे तो लोग उसको पकड़कर उठा देते हैं परंतु यदि वह अपना बल न लगावे तो उसे कोई भी नहीं उठा सकता है इसलिए साधक को अपनी मुमुखा कमजोर नहीं करनी चाहिए यदि साधक अपना पूरा प्रयास करेगा तो गुरु कृपा और ईश्वर कृपा मिलकर उसको उठा लेंगी इसीलिए प्रयास तो साधक को ही करना पड़ेगा